श्री विष्णु पुराण आठवां अध्याय शिष्य परंपरा महत्तम्य और उपसंहार श्री पराशर जी बोले हे मैत्रे इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्यांतिक प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्म में लाय रूप मुक्षे ही है मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति प्रलय वंश मन्वन्तर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया हे मैत्रेय मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में स्पष्ट सर्व पाप विनाशक और प्रचार्थ का प्रतिपादक वशिष्ठ पुराण सुना दिया अब तुम्हें जो कुछ और पूछना हो मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा श्री मैत्रेयजी बोले भगवान मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आप कह चुके ह� अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है, हे मुने आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निर्वत हो गए हैं और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया, हे गुरु मैं चार प्रकार की राशि और तीन प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भाव भावनाओं का भी समक बोध यह संपूर्ण जगत् श्रीभगवान् विष्णु से भेद नहीं है इसीलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं है। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह करता हो गया क्योंकि मैंने वन धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृति तथा निवृति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर आप पसंद रहें अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है हे गुरु मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे शमा करें और साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता श्री पराशर जी बोले हे मुने मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है, उसके इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरा गण का भी वर्णन किया गया है। आत्मा राम और तपोनिष्ठ मुनि जन, चातुर वर्ण्य विभाग, महापुरुष के पवित्र क्षेत्र पवित्र नदी और समुद्र अत्यंत पावन पर्वत बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र वान धर्म आदि धर्मता था वेद और शास्त्रों का भी इसमें समक रूप से निरूपण किया हुआ है जिनके समान मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है जो व्यायात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति स्थिति और प जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है हे मैत्रेय जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर देने वाला है जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन हे द्विजोतम हरणया गर्भ देवेन्द्र रुद्र आदित्य अश्वनी कुमार वायु अग्नि वसु साध्य और विश्वेदेव आदि देवगण यक्ष राक्षस उरग से धध्यत्य गंधर्व दानव अप्सरा तारा नक्षत्र समस्त ग्रह सप्तरेशी लोक लोक पालगण ब्रह्मण आदि मनुष्य पशु, मर्ग, सरीसरप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है, तथा जो इनके उपादान कारण हैं, उन सर्वसर्वगये सर्वस्वारूपरूप रहित और पापनाशक भगवान विष्� मुनी सतं अश्वमेध यज्ञा में अवभ्यक्त अर्थात् य ज्ञात स्नाान करने से जो फल मिलता है वही भल मनुष्य इंसको सुनकर प्राप्त कर लेता है प्र्याग पुष्कर कोर तथा समुद्र तट पर रहेकर उपवास करने से जो हल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है एक वर्ष तक करने से मनुष्य को जो महान उन्हें फल मिलता है वहीं इसे एक बार सुनने में हो जाता है ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है हे विप्र वहीं भगवान कृष्ण में चित लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानता सुनने से मिल जाता है हे मुनि श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है कहते हैं अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पंड्डान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पित्रों की सम्राही देखकर दूसरे लोगों के पित्र पिता माहौ ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके कहा इस प्रकार कहा था कि हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष जेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास कर जिससे हम भी अपने वंशो जो द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासिय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पित्रगण को पिंड दान करते हैं उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृ को पिंड देने से अपने পিতামहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी यह पुरान संसार से भयभीत हुए पुरुषों को अति उत्तम रक्षक अत्यंत शवन योग्यता तथा पवित्र में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुःस्पनों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आश्रपुरान को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने श्रभुजी को सुनाया था श्रभुजी ने प्रियवरजी को सुनाया और प्रियवरजी ने भागुरी जी से कहा फिर इसे भागोरी जी ने स्तंभ जी को स्तंभ जी ने दधीचि जी को और दधीचि जी ने सारसवर्ध जी को और सारसवर्ध जी ने भगु जी को सुनाया तथा भगु जी ने पुरुकुत्स जी से और पुरुकुत्स जी ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूर्ण से कहा एक द्विज इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकि को सुनाया वासुकी ने वत्स को और वत्स ने अश्वत्थाजी को अश्वत्थाजी ने कम्बल को और कम्बल ने ऐलापुत्र को सुनाया इस समय मुनिवर वेद शिरा पाताल लोक में पहुंचे उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमथी को सुनाया प्रमथी ने उसे परम बुद्धिमान औरव जन्म में सारस्वत जी के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्तय जी के वरदान से मुझे भी समन रह गया सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शनीक को सुनाओगे जो पुरुष इसी अति गुप्त और कलि नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य इसका प्रतिदिन करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की कर ली इसके दस अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार आत्मा के अवलंब सर्व स्वरूप सर्वमय ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंत तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति और संघार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अचूट का ही पीर्तन हुआ है उस परम स्त्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो भल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि एकांत मुक जिनमें चित लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है जिनमें चित लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अत्युत्पच प्रतीत होता है तथा जो अव्याय प्रभु निर्मल चित पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं उन्हीं अचूत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है यज्ञ वेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यगेश्व रूप से योजन करते हैं, ज्ञानी जन् जिनका परावर ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं जिनका स्मण करने से पुरुष ना जन्मता है ना मरता है, ना बढ़ता है और ना ही होता है, जो ना सत कारण है और ना असत कार्य ही है उन श्री हरी के अतिरिक्त और प्या सुना जाए। जो अनादि निधन भगवान विभू पित्र रूप धारण कर स्वधा संज्ञक कव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी यता करने में समर्थ नहीं होते वे श्री हरि � जिन परिमाणहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं उन स्वनीय प्रभु परसोतम को मैं नमस्कार करता हूं जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाले हैं एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान प्रतीत होता है और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का कर्ता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान सत्व प्रवृत्ति रज और नियमन तम की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्यक्त है, संसार की उत्पत्ति का क जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप हैं, शब्द आदि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं और पुरुष का उनकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उसे सुक्ष्म और विराट और रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जन नित्य सनातन परमात्मा की प्रकृति पुरुषमय ऐ वे भगवान श्री हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में आठवां अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का छठा अंश संपूर्ण हुआ जय विष्णु महापुराणम संपूर्णम जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि